Shree Guru पति श्री देख मंदोदरी मोरचित विकल धारणी खसी पारी जुवती बृंदरो वती उठ धाई उठाई रावण पढ़ियाई गति गति देखी किसी करई पुकारा छोटे कच नहीं बपुस संहारा ना कर दीनानावत कर प्रताप बखाना प्रताप बखाना, तब बलनाथ डोल नितिधरणी जहीन पावक सशि तरणी शेष कमठ सहिष कही न भारा सोतन भूम करो भर छारा वरुण कुबेर सुरेश समीरा णसन मुख धरि का उनरा बुजबल जितेऊ काल जमसाई आज परनाथ की नाई जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई सुख परिजन बल वर्णिन जायी राम विमुख अस हाल तुम्हारा कुल रोवनिहारा तब बस विधि प्रपंच सब नाता नाता सभ दिशिप नितना वही माता मा अब तब सिर भुज जम्बक थानी यह अनुचित नहीं काल विवशपति कहा माना अग जगन्नाथ मनुज करी जाना जान हो मनुज कर दनुज कानन दहन पावक हरिषय तो यही नमत शिव ब्रह्मा दिशु भज नुणाम आ जन्म ते पाप गय तब तनुय तुमू दियों निज काम राम नमा ब्राह्मी रामयम् नाथ रघुनाथ समत पा सिंधु नहीं आन योगी बंद जुड़ल भगती तो ही दीन भगवान जो की तो ही दीन भगवान दुरे दुरे चंद्र की तो मान की तो की अविस्मरण करे लिंग का में राम रामण युद्ध समाप्त हुआ रामण मारा गया और रावण के सिर और भुजाएँ मंदोदरी के पास उसके सामने जा गिरी बाणों हाथ छोड़ करके भगवान के तरक में आ गए अब मंदोदरी का बिलास वो रोना प्रारंभ करती है उसको वो देखें पति से देख मंदोदरी मंदोदरी ने देखा कि रावण के अपने उसके पति सिर और भुजाएँ सब उसके सामने पड़ी हुई हैं मूर्छित विकल घरणी कही वो देखते ही जो वो मूर्छित हो गई और जागल होकर के पृथ्वी पर गिर गई मूर्छित हो गए बेहोश देखते ही इतना ज़्यादा आघात लगा उसको कि उसको मूर्छा और उसको रोना धोना और बात दूर रही मूर्छित होकर के गिर पड़े मैंने अभी तब तो, तो वो ये समझती रही रावण के बार बार सर कटते थे बुझाएँ कटती थी लेकिन वो मरता नहीं था धोबी तो बंदोत्री को थोड़ी आशा थी कि हो सकता है कि कहीं वो ये समाप्त हो जाए जीतने की आशा तो को तो नहीं थी लेकिन फिर भी ये था कहीं युद्ध समाप्त हो जाए किसी प्रकार तो से शांति हो जाए लेकिन वह नहीं हुई अंतता और जब तसव सिर और भीषण हो जाए जब मंदोदरी के सामने आकर के ग्री रखी और बाढ़ रख करके वहां चले गए तब तो मंदोदरी को तो विश्वास हो गया कि अब वो मारा गया अब जीवित नहीं बचा जीवत तो रोगी मंदोदरी तो बेहोश हो गई और स्त्रियां जो अर में थी तो सब के सब तो रोने लगी दौड़ी पड़ी और वो भीषण रोने लगी घर में कोई पुरुष तो है ही नहीं रावण के भाई जितने थे भाई बंद वो सब मारे गए रावण के जितने पुत्रादित थे वो सब मारे गए मंत्री संतरी जितने थे वो सब मारे गए इतनी सेना इना की वो सब मारे गए अब स्त्री ही स्त्रियाँ रह गई ये शब्द बंधोदरी जब रहने लगी तो स्त्रियाँ भी सब दौड़ करें इनमें मंदोदरी बहुत ही साध्वी थी जो अपने पौराणिक कथाओं में देशनियों के नाम जो आते हैं उसमें से पांच स्त्रियां गिन करके चुनी हैं, उनमें से एक मंदोदरी का भी नाम मंदोदरी कविव्रता साध्वी ज्ञानवान भगवान का परमात्मा का भी ज्ञान ये सबसे था यद्य रावण बिल्कुल बिकरीता आचरण का निशाचर घोराम परमात्मा भगवान का विद्रोही और परीड़ा पहुंचाने पर वाला दुष्ट स्वभाव का लेकिन मंदूदरी का ही स्वभाव बिल्कुल रावण की विपरीत और ये भी इसमें एक अपनी भारतीय संस्कृति की विशेषता समझो कुछ भी पति चाहे निशाचर हो चाहे मनुष्य हो चाहे देवता स्त्री का धर्म उसके अनुकूल रहना है मत अनुकूल बस ये अनुकूल है अब ये मंदोदरी यह वो भी रावण के अनुकूल उसको अभी तक शिक्षा देती रही कि देखो भगवान का भजन कहो तो इस प्रकार के सत्तावे में न करो ये भी स्त्री धर्म है वो भी कहती रही बताती रही लेकिन विरोध नहीं रोजगन लगने को तैयार हो जाए या इस प्रकार के उसका त्यागने को तैयार हो जाए ये सब बातें मंदोदरी के मन में नहीं आती वो रावण के साथ रही भी इतने दिन तक रावण ने भी उसको देखा है तो उसके स्वभाव के कारण से रावण अपने आप चाहें जितना उसका स्वभाव था लेकिन मंदोदरी के अच्छे स्वभाव के कारण उसने रावण ने भी मंदोदरी का सम्मान ही किया आदर ही करता रहा सबसे ज्यादा सम्मान मंदोदरी को रामण ने किया अब देखें इससे ये पता चलता है कि लोग बात स्वयं चांद इतना खराब हो लेकिन दूसरे जो अच्छे होंगे तो अच्छे व्यक्तियों को वो हो चाहता कि ऐसे ही हो जैसे कोई चांद इतना स्वयं बेईमान और चोर तो भी अगर कोई उसका नौकर हो उसका सहायक हो तो हमें हम भी चोर हैं चोर नौकर आ जाए हमारे पास काम हम करें ऐसा कोई नहीं चाहता पत्नी चाहे जितना जस्ट स्वभाव का पत्नी भी हमारी जैसे हम हमारी पत्नी हो तो हमारी भी वो चाहे पत्नी हमारी पुरवी हो सात हो बलि हो अचूक हो इस प्रकार को तो होता है तो ये रावण का भी स्वभाव इसी प्रकार का तो देखते हैं वो वो मंदोदरी के स्वभाव से उसकी पातंत्र के स्वभाव से उसकी बातचीत व्यवहार से वो तो प्रसन्न था अब वो उसके मरने पर रावण के मरने पर सबसे ज्यादा दुख मंदोदरी को ही होता और भी स्त्रियाँ बहुत सी हैं लेकिन वो रावण के इस प्रकार से कटे वटे देखकर करके बेहोश नहीं होती मंदोदरी बेहोश हो गए दोषीय अवस्था आती जब पीड़ा या दुख करने में हो जाता है स्विच ऑफ का व्यवस्था तो है।, है अपने अंदर प्राकृतिक इस प्रकार की कि जब तक कष्ट सहन और दुख सहन और तब तक तो जीवन और बुद्धि वनबुद्धि कार्य करते रहते हैं और तो जब असहनी हो जाता है तो स्विच सुझाव तो तुम्हारे तो आप बेहोश हो गए आप तकलीफ दो कुछ कुछ पता नहीं चलेगी न कुछ तकलीफ है न दुख है कुछ पता नहीं चलेगा इस तो तरह से बहुत अधिक दुखी हुई और बेहोश कहा विकल हुई दुखी हुई और बेहोश हो गए लेकिन अन्य रानी को कितना दुख है वो सब दौड़ती हुई आई औते ही उठाए रावण कहीं आई और उन लोगों ने मंदोजरी को खुश मिलाया और उसको उठा करके खड़ा किया और उससे रावण भजाए तो सब ले गई और ले जाकर के फिर जहां रावण का शरीर पड़ा हुआ था वहां ले गई युद्ध क्षेत्र में किसी से बाहर निकली जहां ये हो था वहां मंदोदरी भी गई और सब रानियां भी वहां पहुंचे अन्य रामायणों में बाल्मीकि रामायण इत्यादि लिखा की फिर एक पालकी मंगाई गई जिसमें कि वो की वो रावण के सिर रखे गए भजाये रखी गई और उठा के ले के वो सब ले गए मंदोदरी आगे आगे ले लेकर चली स्त्रियाँ और बाकी तो सब स्त्रियों समुदाय स उनके साथ चला और युद्ध क्षेत्र में पहुंचे और जहाँ पर उसका धड़ पड़ा हुआ तो वहीं उसके सिर भी रखे गुजरान भी सभी इकट्ठी स्थान बैठी हैं ये सब वहाँ पर किया गया और उनको उसको देख करके सब स्त्रियाँ रुदन लगी वहाँ पर रावण के शरीर को जैसे कोई मरता है तो उसको मृत शरीर के पास बैठ कर के लोग बाग हैं रोने की भी संसार की एक प्रथा है और दुख तो होता ही है हो। दुख भी होता है और रोया भी जाता है अगर रोए नहीं तो भी लोग गुरा माने भाई साहब मर गया तो बहुत सुख हो इसलिए मरते के बाद से जो रोना भी पड़ता है तो ये सब सब अजीन को दुख खाई तो सब वहाँ पर बैठे होंगे और एक मनोवैज्ञानिक बात ये भी है कि अगर हृदय में बहुत दुःख किसी को हो तो उसके बाद अगर वो रो ले तो उसका जो है दुख का जो बुद्धि के ऊपर दूषित प्रभाव पड़ता है उससे बच गया पहले आंसू निकल गए इसके माने दुख का विकार निकल गया और तो अगर आंसू न निकले दुख हृदय में बना रहे तो फिर तो वो बुद्धि को वितरित करेगा, गंधी बनेगा भीतर भीतर और गंधी बनकर के वो बनमें जब तक पागलपन उन्माद ये बीच बीच में उसको आने लगेगा इस प्रकार से मानसिक विकार उत्पन्न हो जाए इसलिए दुख के निवारण के लिए इतना उसके बाद दुख का दूषित प्रभाव न पड़े आंसू बाहर डालने चाहिए रो लेकू अच्छी भय निर्भय हो तभी तो सब सब स्त्रियाँ वहाँ जा कर के रावण के शरीर पास पहुँचती हैं और तो जब देखती हैं उसका शरीर कटापटा पड़ा हुआ है और उसके सर गुजे सब हैं सब इकट्ठे किए और उनको लेकर के वो सब रोने रोने लगी गिलाप करती हैं रोने के साथ में कुछ बोलती भी है तो कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है मंदोदरी उसकी बात बोलती है बीच में बहुत कुछ बातें मंदोदरी है, है। पति कभी देख देख करें पुकारा अब वो सब स्त्री पति को देख कर तो देख करके पुकार करती हैं कि मैंने हाय हाय करती हैं उसके सब और छूटे कच नहीं बहुत संवारा ये उनके दुख का सूचक है छोटे कच उनके बाल फुल गए नहीं बपस हमारा शरीर की भी देखभाल नहीं कपड़े लकड़े इधर उधर उड़ उड़ें गिर रहें तो भी उनको लज्जा नहीं है मृतलज्ज होकर करके कहते जब दुख व्यक्ति को होता है तब तो ज्ञान नहीं रहता और लज्जा भी नहीं रहती ये दोनों बातें ज्ञान नहीं रहता अब वैसे तो व्यक्ति को बड़ा ज्ञान एक परमात्मा ये सत्य है और संसार में कौन कुछ है सब इस प्रकार का ये सब ज्ञान बहुत हाँ। लेकिन जब जो खा पड़े सर में तो भरा जाता गया। हाँ। हो गया ज्ञान पर आ गया और फिर निर्लजता भी, तो तो तो भी नहीं आए कहे कहें कहते रहे अब तो बस जो हो गया <laughs> ऐसे करके जो ये है, <laughs> छूटे कछ नहीं बचारा और तारना करें बिधिदाना अब वो सब जो है चाटी पीट पीट कर रोती हैं और अनेक प्रकार से विलाप करती हैं रोग तरह ही प्रताप बखाना वही तो सब स्त्रियाँ रोती हैं और रावण के प्रताप का वर्णन करती हैं कहते हैं देखो कैसा कैसा शब्द साली रावण था वो तो सब सबका प्रताप का बखान करती हैं और ये है ही और बहुत विस्तार में और बहुत विस्तार में तुलसीदास ने इसलिए भी दिया कि कहीं कहीं कोई बात तुलसीदास तो ज़्यादा विस्तार में कर दे बात छोटी विस्तार ज़्यादा लेकिन बात छोटी नहीं है इसलिए ये है ये याद दिलाते हैं अन्य लोगों को भी कि लोग संसार में एक से एक अभिमानी होते हैं और अपने आप को बड़ा बलिष्ट समझते हैं लेकिन उनकी भी अंतिम दशा क्या होती है जिसे रावण को हो ये बात याद दिलानी अहंकारी लोगों का अंत में क्या किस प्रकार के विनाश होता है वो देख कहते हैं एक और तब थे डोलने डोलनित धर्मी अभ्यास वर्णन कर तो देखो कि आप तो इतने शक्तिशाली थे कि चलते थे तो पृथ्वी हल्की थी कांपती थी ऐसे और तेज ही न पावक सबसे धरणी और इतने तेजस्वी थे कि तुम्हारे सामने पावक सूर्य चंद्रमा अग्नि ये सब तेज ही सूर्य से सूर भी ज्यादा तेजस्वी ते चंद्रमा से ज्यादा तेजस्वी अग्नि से भी ज्यादा प्रतापी ऐसे तो नहीं मुझे और शेष कमट सही से कहीं रहा और जब चलते थे तो पृथ्वी डोलती थी और पृथ्वी का भार इतना ज्यादा बढ़ गया कि किस्र के ऊपर पृथ्वी का भार बढ़ गया वो संभाले नहीं संभलता था कक्षक के ऊपर जिसके ऊपर पृथ्वी रखती थी कक्षक से भी वो पृथ्वी संभाले नहीं थी सो तुम भूमि पर छा रहा अब दशा है कि वही तुम्हारा वो शरीर जो इतना शक्तशाली था अब देखो जमीन में पड़ा हुआ और भरी छारा मान मिट्टी लगती है शरीर कब धूम से होकर तो शरीर कटा कटा घूम पर पड़ा शक्तिशाली और कहा जो इतना शक्तिशाली अग्नि से भी और सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी हो और जिसके चलने से तकनीक आती हो ऐसे व्यक्ति को कहीं तो अपने गद्दों के ऊपर कहीं उसके पर्यंक के ऊपर उनको बहुत सुंदर इन सब जाकर वहाँ पर बैठना चाहिए के ऊपर बैठा हो तो ऐसी थोड़ी कि पर हो तो देखो दोनों कंट्रास्ट देखो। एक और कहा इतने सत्यशाली तेजस्वी और कहा दूसरे बिल्कुल विपरीत जमीन चाट कर वरुण कुबीर सुरेश समीरा देवताओं के नाम देते हैं देवताओं को भी इसने पराजित कर रखा था रावण को उनका सपा है जल के देवता कुबीर सुरेश इंद्र समीरा वायु पवन देव घरण समुख धरिकावन धीरा ये रावण के सामने ये कोई लोग टिके भी नहीं माने युद्ध करना पराजित होना ये तो बात की बात देवता रावण के सामने देवता कभी पड़े ही नहीं रावण को यहाँ सुना रावण आर आठ भाग एक बार एक जगह यज्ञ हो रही है देवताओं का आह्वान किया गया उसमें कुबेर इत्यादि सब देवताओं का आवहन यज्ञ होगा तो देवताओं के नाम भी महंगा होती हो गया और जही देखा ग्रावण आ गया तो ये सब देवता लोग भागे और भागे कैसे ग्रावण कहीं देख न ले तो कुबेर बन गए मोर इंद्र बन गए अंश ये जो है गरुण देवता बन गए ऐसे करके कि पक्षी और कहीं पशु बन बन करके सब इधर कर रावण समझा कर तो ऐसे रूप बदल बदल करके देवता खड़े हुए रावण के सामने टिके तो कर्ण कुबेर सुबेश समीरा रण सदमुख धरे का भुजबल जिते हुई और कहते हैं कि जो ये आपने अपनी भुजाओं के बल से काल को भी जीत लिया यमराज को भी जीत लिया मृत्यु के देवता यमराज और काल काल मने समय व्यतीत होता है तो नष्ट हो जाते हैं काल भी सबको खा जाता है यमराज मृत्यु के देवता यमराज आ जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है सबकी लेकिन इनको भी जीत लिया अभी कहते हैं तुमने जीत लिया कि के बल से जीत लिया घुरु वाले देते हुए ये बार बार शब्द आता दा रहता है ने जब शुरू शुरू में सब देवताओं को पराजित किया ये सब किया वहां भी तुलसीदास जी इसी शब्द का प्रयोग कर रावण ने सब जगह जो हुआ सब देवताओं लोग तक सब सबको तो अपने बस में अपने भुजाओं से अपने बस में तक ऐसे क्या वैसे तो मान लो योगी लोग योग के बल पर अमर हो जाए तो ऐसे तो दुनिया हुए हैं और भी लेकिन ऐसा बताओ रावण के तरह से भजाओं के बल पर जो काल को जीत ले ऐसा नियम कौन हुआ राम कोई दूसरा नहीं ने योग बल पर सबको नहीं जीता नियम किया। तो राजते हुए काल शमसाई जमसाई आज परिवहन ना लेकिन आज धूम में ऐसे पड़े हो कि जैसे कि तुम्हारे देखने वाला नहीं कहीं कोई तुम्हारा सहायक नहीं कहीं कोई नहीं अनाथ से तो दोनों तरफ एक दूसरी उल्टी स्थितियां दोनों विरोधी विपरीत स्थितियां दिखाते हैं देखो इसी का नाम संसार इसमें कभी कोई व्यक्ति अपने विकास में बढ़ता चला जाता है तो बढ़ता चला जाता आकाश तक और दूसरी तरफ उसका विनाश होता तो पतन होता है पाताल चला जाता ये ऐसा संसार है <Khasaan> जगत विद्युत तुम्हारी प्रभुताई जगत संसार में तुम्हारी प्रभुता सारा भर में थी प्रभुताई में स्वामित्व सारे संसार के ऊपर तुमने विजय प्राप्त कर ली थी उसके स्वामी बन गए थे अशुद्ध तो परिजन बलबर जायी अब देखो इतने पुत्र परिजन और भी नौकर चाकर और बलकरण सेना इतनी ज्यादा तुम्हारे पास इतनी सेना इतने भारी परिवार इतने तमाम पुत्र इतने तमाम सेवक इतने कितने कितने सब थे जितने किसी के पास नहीं होंगे तुम्हारे पास हो गए तो रामुख तुम्हारा लेकिन भगवान राम से तुमने विरोध किया उसका परिणाम ये हो क्या होगा रहा न रोवन कौक परिवार में कोई होने वाला नहीं लेगा माने तुमने पुत्रों में से कोई पुत्र पिता के लिए रोता कोई पुत्र नहीं इतनी बड़ी सेना थी मंत्री थे कोई नाम लेने वाला नहीं लेनाश हो गई तो ये इतना विस्तार केवल इसीलिए दो विपरीत संसार किस प्रकार का लोगों को जब कहीं उपलब्धियां बहुत सी होती तो बड़े प्रसन्न होते हैं बड़ा ये कर लिया वो कर लिया वो कर लिया हुआ क्या अंत में सबका सब पैसे विनाश होता है उसका विपरीत भी उतना ही होता है कुछ लोगों का कहना है कि संसार में भी तरंगे है। जितनी ऊंची तरंग जाती है उतनी नीचे जाती है जो व्यक्ति जितना ही प्रसन्न होता सुखी होता आनंदित होता है नाचता है, है हर्ष बनाता है बस ऐसे व्यक्ति को उतना ही अधिक दुख भोगना पड़ता है ऐसा नहीं सरा सुख बना रहे। उससे ही उससे उतना ही ज्यादा दुख माना जिसको तो हर्ष कम होता है उसको विषाद भी समझता है लेकिन जिसको बहुत हर्ष होगा उसको बहुत विषाद भी होगा ये प्रकृति है इस प्रकार के कार्यक्रम जिसका की भौतिक विकास भी बहुत अधिक होगा उसका भौतिक पतन भी विका वो तो टिका नहीं रह सकता भौतिक विकास की उस ऊंचाई पर राम कभी तो राम विमुख असहाल तुम्हारा ये दिखाते हैं राम विमुख विमुखे अन्य लोगों के लिए है कि यदि परमात्मा के अनुकूल है परमात्मा भाव है भगवान का भक्त है ज्ञान है तो फिर उसका जो आध्यात्मिक विकास होता है वो टिकता है वो नष्ट नहीं होता आध्यात्मिक विकास में भौतिक विकास में ये ये ही अंतर है आध्यात्मिक विकास के बिना भौतिक विकास की यही दशा है चाहे भौतिक विकास हो चाहे शक्ति हो चाहे धन हो चाहे परिवार हो कुछ भी होता हो चाहे इतने किए जाए उनका उतना ही ज्यादा ह्रास भी उतना ही ज्यादा होता है लेकिन आध्यात्मिक विकास स्थायी जितना हो गया आध्यात्मिक विकास होता जाता आगे बढ़ता जाता है और तरफ पहुंच जाता है वो स्थायी रहता है उसमें कभी उसका विरोध में ये नहीं कि फिर आध्यात्मिक विकास हो गया ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया तो उसके बाद में फिर एकदम से मूर्ख हो जाए और संसारी हो जाए ऐसा नहीं तो परमात्मा को प्राप्त हो तो राम विमुखा हाल तुम्हारा तो ये राम विमुख के कारण ये दशा इसलिए ये भी कहते हैं कि भौतिक संपत्ति को कितनी भी प्राप्त हो लेकिन परमात्मा का आश्रय लिए रहे उसी की शरण में रहे उसी का ध्यान चिंतन करके आध्यात्मिक विकास करता हुआ तब भौतिक समृद्धि का लाभ था सुख हो परमात्मा को भुला करके भौतिक समृद्धि की जैसा विनाशकारी दुखदाई है दुखदायी हैपंच ना था कहते देखो एक समय वो था जब विधि प्रपंच मैंने ब्रह्मा की ऋषि सारी सृष्टि तुम्हारे हाथ में थी सबके गुम स्वामी तब तब तुम्हारे तब सब, तब सब और सब ना ना और दिशाओं के जो स्वामी है दिक्पाल है वो सब तुम्हारे सामने से ये अब तब सेमुक खाही अब उसका उल्टा क्या हो गया अभी पहले तो ये दिक्पाल लोग तुम्हारे सामने से जुकाते थे पैरों में सिर रखते थे अब आज दिशा ये है कि तब सर भुजुक जम्बुक खाही अब तुम्हारे से यह वहाँ जब ये लोग खेही होंगे स्त्रियॉँ सब पहुंची होंगी तब तक तो वहाँ जितने ये चील ये स्यार प्यार ये सब लगे होंगे उनको सबको खाने वाले तो उन सब तो ये सब उनको देखकर क्या ते तो देखो ये दस राम ज्योतों की यह अनिश्चित नहीं फिर कहते हैं कि देखो मंदोदरी विशेष रूप से इस बार बात पर आती है कि ये सब दशा जो तुम्हारी विनाश दशा हुई वो तो भगवान का कर विरोध करने के कारण से मंदोदरी समझाती रही यानी कितने बार मंदोदरी ने रावण को ये दिखाया कि भगवान से तुम विरोध न करो बहुत शिक्षा दी बहुत शिक्षा और मंदोदरी जानती थी भगवान राम राम नहीं है साधारण ये तो परम परमात्मा ही है अनेक बार जिन्होंने अवतार दिया है वे है। एक बार तो विराट रूप कई ही वर्णन कर दिया जो विराट रूप है वही भगवान राम का ही मंदोद्री में अंशना तो संदेह नहीं था कि भगवान राम जो है राम परमात्मा है ये कोई संसारी व्यक्तियों मनुष्यों के समान नहीं है तो राम ब्रह्म को यह अनुच्छा न ही राम तो नमात्मा पर ब्रह्म परमात्मा को जो करेगा उसकी ऐसी बहुत लोग संसार में आए परमात्मा कहाँ ईश्वर कहाँ ऐसे करके मानते हैं और अपने भौतिक भोगों में उसी में लगे रहते हैं तो वो एक प्रकार से अपने आप को ही छलते रहते हैं अपने आप को ही धोखा देना भगवान का तो क्या गुजरता कोई कहे भगवान नहीं तो क्या भगवान का तो उसके कहने समाज थोड़ा हो गया वो तो अपने स्थान पर रहेगा लेकिन जो भगवान का तो अपने मन में विरोध रखेगा और भौतिक सुखों में उन्हीं में पड़ा रहेगा उन्हीं को सब कुछ समझता रहेगा एक दिन आएगा जब उसकी यही दशा होगी राम की दशा होगी हो तो, उसकी तो बच्चे तो बचेगा दुनिया में आता कोई नहीं था होगा अनुचेतना ही काल विवशपत कहा न माना काग दे हो, अब दिलाते कि काल विवश पति विवशपतने तो काल के विपश हो करके मैंने आपको तुम्हारा काल ही आ गया था तुम समझते थे हमने काल को जीत लिया लेकिन काल कालो तो काल को कम जीत सकता है काल ने फिर तुम तुम तो तुम्हारी बुद्धि हो गई अब देखो काल किसी को मारता तो कैसे मारता जैसे राहण को मारा साव समझता तो मैंने काल का विजय कर लिया लेकिन एक जगह तुलसीदास तो जी कहते हैं काल दंडल काहू ने मारा हरे बुद्धि बल सील बिचारा काल किसी को लेकर कैसे छोड़ जाता बंदूक लेकर के आ जाए कि अंत उनको मार देंगे काल आ गया ऐसे नहीं मारता बुद्धि उल्टी कर देता बिकरीत बुद्धि कर देता की बुद्धि बिकरी बस वो भगवान राम से भी व्यय करने को तैयार हो जाए बस इसी के कारण से वो तो उसका तो विनाश हो गया बस यही तरीका काल का है <स्थथ> तो कहते हैं काल विवश पति कहा न माना अगर जगह ना मनज करे जाना आगे अगज चैतन सारी सृष्टि का जो स्वामी परम ब्रह्म परमात्मा तुमने तो समझ लिया तो साधारण मनुष्य उसको क्या हो रहा हम जब चाहे तो मार गए लेकिन देखो उसी में रावण के जो भोजाएं थीं बीस बीस भूजा पौराणिक हिसाब से मान लो 20 भोजाएं रावण ने एक भुजा से कैलाश पर्वतक खाली होती तो बीसों भुजा नहीं लगाई पड़ी एक भुजा से कैलाश पर्वतक खाली होती उसकी उन्नीस वोजाएं काम ही नहीं आए, जमटी भी पड़ी 20 बीस भजाएं लगा करके तो कोई काम करे सारे तीनों लोगों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उर गदा लेकर के दौड़ा तो एक हाथ में गदा लेकर के दौड़ा तीनों लोगों को विजय करेंगे बाकी